gov sarpa dritya mangare sova sundara sarva vastu satya vina ratna naraya kayavo u sankhya nishraya विषया लक्षिचर विषयावासना दर्शनिया दृष्टि दृश्य मुक्त सा दृष्टि नकलमदं ब्रह्म प्रत्यम पूर्णानंद ने प्रतोण कारुण्य मात्र ज्ञान का अर्थ होता तो है अपनी दृष्टि को दूर से निकट लाना बाहर से भीतर लाना दूसरे में से अपने मिलाना लाना ध्यान का अर्थ अपनी दृष्टि को दूर देखना नहीं होता दूसरे में डालना नहीं होता दूर से निकट लाना और दूसरे में से अपने मिलाना लाना यह ज्ञान का अर्थ है। तो इसमें क्रम होता है आप एक श्री कृष्ण ने श्री राम में अपनी दृष्टि लगाइए मन की नजर से उसको देखिए अपने मन की खुशी से अपने दिल में उसकी शकल उधर कर आइए अपना प्यार उनके साथ जोड़िए लाभ क्या हुआ लाभ ही प्रत्यक्ष है जो हजार जगह हजार चीजों में मन भटक रहा था वहां से घूम करके सिमट करके एक में आ लगा तो एक लड़की पहले बतात लड़कों को देखती थी और उसके मन में आता था ये हमारे ब्याह करने लायक है ये हमारे ब्याह करने लायक है है कि नहीं है ये नहीं है ऐसा भी आता जब एक के गले में बर्मादा करना दे तो दस पुरुषों की और जो मन जाता था जो भोग की तरह तरह की कल्पना होती थी वो सब मिट करके एक में सिमट गए। तो ये जो धर्म का विवाह हुआ इसने मन को भटकने से रोका जगह जगह जाने से रोका ये विवाह का अर्थ हुआ तो कोई कुछ बता जाता है कोई कुछ बता जाता है कोई कुछ बता जाता है जब गुरु हो गया तो अपना मंत्र अपना इष्ट पक्का हो गया बदलने तो की बात नहीं रही अपना मंत्र अपना गुरु अपना इष्ट मत सीमित गया हो तो आप देखो एक तरीका होता है तरह तरह के भोग और तरह तरह के कर्म से और तरह तरह के लोगों ने अपने मन को उतारा तो इसके लिए सहारा देना पड़ता है एक से भोग करो एक की सेवा करो एक को चाहो तो मंत्र भी चाहिए गुरु भी चाहिए विष्णु भी चाहिए ये बहुत आवश्यक जब एक जगह बंद आप एक सेवा के निष्ठा दे रहे ये सेवा करेंगे तो दूसरे कामों में जो तो मन आपका पटकता है बंद हो जाएगा जैसे तो देखो ये फैक्ट्री खोलें कि ये फैक्ट्री खोलाएं कि ये दुकान खोला है तो ना हमारे तो कई ऐसे दोस्त हैं तीस तीस बरस से सोच रहे हैं तीस थी थी। थी थी ती तीस बरस से हम आप सोच रहे हैं महाराजा बोलने वाले हैं सोचते सोचते तीस बरस हो गया और ये खोलें कि ये खोलें कि ये खोलेंगे ये फैक्ट्री बनावें कि ये फैक्ट्री 30 बरस हो गया वो पक्के कई लाख रुपए को तो बैठे बैठे खा गए जितने मैं फैक्ट्री खोल सकती थे है ना उतना तो उनका खर्च उठ गया मिट्टे पर नहीं पहुंचे तो एक फैक्ट्री खोल ले तो कम से कम मन की चंचलता तो मिट जाएगी तो एक तो बात होती है कर्म में जो अपना मन भटकता है ये करे कि ये करे अच्छा। वहाँ पे अपने मन को समेट करके अपने कर्म की एक परंपरा बनाई है सवेरे ऐसे उठना है ना ये सफाई करना ये भी काम है ये अपने शरीर को नहलाना धुलाना ये भी एक काम है वो बांध ये भी अपने मुंह को ठीक ठाक रखना ये भी एक कर्म है लेकिन उसका नियम होना चाहिए इसको ऐसे करना है ऐसे करना है ऐसे करना है तो हमारे गुरु जी से पचासी बरस के जिससे तो मैं संस्कृत पढ़ता था पचासी तो बरस की उम्र हो गए थी सिर्फ सब बाल उनके सफेद थे लेकिन सवेरे स्नान के बाद जब अपने मूर्खों पर कंघी करते थे वो तो जैसे कवे की बात होती है ना एक बाल के ऊपर दूसरा बाघ नहीं रहे है ना इसमें उनका आधा घंटा रखता था ये रोज का नित्य कर्म था एक बाल के ऊपर दूसरा बाल नहीं रहे बिल्कुल सफेद सफेद बोझ बहुत बढ़िया तो कर्मक व्यवस्था होनी चाहिए और एक भोग के संबंध में व्यवस्था होनी चाहिए भोग की बातना होती है ये भोगें ये भोगें ये भोगें तो हम ऐसा भोजन करेंगे दिन में दो बार करेंगे तीन बार करेंगे आपको तो अंग्रेजी खुना बनाना हो तो पांच बार कर लीजिए डॉक्टर तो, तो आजकल सब सब अंग्रेजी है हिंदुस्तानी तो है नहीं तो उनकी सलाह भी गे, गे, गे। अंग्रेजी होती दा, है अंग्रेजी डॉक्टर अंग्रेजी सलाह देंगे वो मांस खाने की सलाह दे देंगे लेकिन दूध पीने की नहीं देंगे आप देख लें इसी का नाम अंग्रेजी डॉक्टर होता है वो हमारे भी डॉक्टर जी हम सुनते हैं <laughs> तो वो तो, तो, तो अपने धन से देते हैं भोग को तो समेखना वासना को तो समेक्षा समेटने से ध्यान होता है समेटने से स्वरूप में स्थिति होती है समेटने से मन को ब्रह्म मिलता है फैलाने से मन कभी कुछ नहीं एक गिलास पानी अगर आप गिलास में रखो तो पीकर एक आदमी की प्याप हो सकते है और उसको पूरे आनंद में फैला दो तो किसी की प्याप नहीं हो तो जाएगी इसलिए अपने आनंद को उसमें आनंद है उसमें आनंद है उसमें आनंद है, है फैलाओ अब आपको तो एक बात फैलाते एक पैकेट लेके कोई आया उसने बताया कि इसमें है मिठाई है मिठाई तो बहुत पसंद बड़ी खुशी हुई मिठाई लेके कोई आया तो मिठाई की शक्ल सूरत अभी नहीं देखी है वो मिठाई का पैकेट देख के आपसे और उसमें मिठाई है ये नाम सुन के मन में एक खुशी पैकेट खोला गया तो उसमें कोई लाल मिठाई कोई हरी मिठाई कोई चीनी मिठाई बच्चे ने कहा कि हम लाल लेंगे कितने ने कहा हरी लेंगे उन्होंने रंग देख पता पसंद किया मैंने सुना एक पुस्तकालय के मालिक ने हमको तो बताया पुस्तक बिक्रेता हो पांच सात कालेज की लड़कियां आए होंगे उन्होंने छठ कार दिया हरी जिंद वाली पांच पुस्तक लाल जिंद वाली तीन पुस्तक पीली जिंद वाली पुस्तक अरे बाबा नाम बताओ पुस्तक का ये क्या हरी जिंदगी तो बोले ये सब तो हम लोग नहीं जानते हमको तो अपनी अलमारी है, सजाने <laughs> हाँ, उसमें हमने सोच दिया है कि इसे सजाई जाएगी किताब चाहे जाए किसी पुस्तक किसी विषय से विषय उनका मतलब नहीं उनका तो अलमारी सजाने का मतलब है तो एक तो मिठाई का नाम सुन के खुदी हुई और एक उपचार रंग रूप देख करके बच्चे आपस में कहने लगे हमको ये चाहिए ये चाहिए अब महाराज एक स्त्री आई उसने कहा सिर्फ रंग ही नहीं चाहिए इसमें डिजाइन क्या है वो देखो है ना बच्चे ने कहा कि बस हमको तो लाल रंग ही चाहिए स्त्री ने कहा नहीं इस पर डिजाइन भी अच्छी होनी चाहिए वो मिठाई पसंद किया हमारा जी सज्जन आए तो बोले भाई देखो तो इसमें काजू पड़ा है कि बादाम पड़ा है कि मावा पड़ा है है ना न उन्होंने वो उपाधि देखनी चाहिए जिस उपाधि के कारण है ना उस मिठाई का असर करना है। आपकी आपके ध्यान में बात आ गए केवल पैकेज के आने से खुशी उसका लाल पीला देखने से खुशी त्रिकोण चतुषिकोण देखने से खुशी रंग रूप दूसरा होता है वो और सकल आकार दूसरा होता है काले रंग में भी कितनी सुंदरता होती है ये आप कभी मद्रास में जाएं तो देखें ऐसी बढ़िया भवान ने तक बनाई है कोट कहते हैं नाक कहती है आख है रंग देख करके पसंद करना दूसरी चीज है उसकी जो आकृति है वो दूसरी चीज है वो भी अपने को पसंद चाहिए चीन में दूसरी आकृति पसंद होती है आदिवासियों में जंगली लोगों में पहाड़ी लोगों में दूसरी आकृति पसंद होती है कहीं चिपटी नाक पसंद होती है है ना तो सोते किसी नाक सोता परी नाक पसंद होती है पश्चिम में नाक चिप्ली होती है और तो कश्मीर में नाक जो है वो नुकीली तो होती है अब कौन सी नाक आपको पसंद है तो नाम से खुश होना रंग रूप से खुश होना आकृति से खुश होना उसमें काटू है की बदाम है की आता है कि मावा है ये देखना और शक्कर तो सब में है हैं? अरे भाई मोहन को मीठा करना है अब इस बात को ऐसे भी देखो कि किसी को शक्कर पसंद है सुख मिलेगा किसी को नमक पसंद है सुख मिलेगा किसी को कढ़ाई पसंद है सुख मिलेगा सुख तो सबको मिलेगा वो सुख कौन सा है वो सुख कौन सा है जो खड़ाई में भी है मिठाई में भी है नंगीन में भी है कड़वे में भी है तीखे में भी है और मिर्च खा के मजा आता है कि नहीं आता है तो कड़वे में भी है तो वो चीज क्या, क्या है वो रस क्या है वो सुख क्या है वो स्वाद क्या है जो बाहर की चीज कुछ भी हो और उसमें से सुख निकल आता है तो सुख के ऊपर जो गर्वे पड़े हैं ना वो त्रिकोण चतुष्कोण का पर्दा है वो वो लाल और पीले पन का हरेपन का पर्दा है वो शक्कर को नहीं देखने देता डिजाइन जो उस पर बनाई हुई है उसका वो पर्दा है महाराज कश्मीर में एक बरात गए थे तो बराती लोगों ने कह दिया कि हम लोग मांस अंडा मांस जिसमें hmm. पड़ा हो ऐसी चीज हम लोग नहीं खाते है मछली नहीं खाते है अब वो जो खराबी थे उन लोगों ने क्या किया कि फलाहारी फलाहारी मछली बनाई ऐसे रंग की सब्जी बनाई जो देखने में बिल्कुल लाल लाल मांस लगे हो, अब जब घरातियों के सामने पर गई तो बड़ा हल्ला हुआ बोले ये क्या हम लोगों ने इतना मना था, दिया था समझा दिया था अब वो घराती लोग रखने लगे बोले तो फलाहारी है फिर तो वैष्णव लोग थे उन्होंने कहा चाहे फलाहरी हो चाहे कुछ हो जब तुमने तुमने मछली की शकल बना दी है तो अब हम ये नहीं खाएंगे शकल पूरज की बात है वैष्णव लोग लीची नहीं खाते हैं क्योंकि अंडे की शक्ल जी होती है सरबूज नहीं खाते हैं क्योंकि लाल लाल होता है वो बैगन नहीं खाते हैं क्योंकि वो स्त्रियों की खासी की तरह होता है तो उसको तो फाल दुष्ट बोलते हैं फाल दुष्ट पर्दूषित वैष्णव में वर्जित है लोका नहीं कहते हैं खास खास है। जो वैष्णव है वो क्या बोलते हैं दूधी दूधी नहीं कहते है तो अब उनका फागर जाता है अब आप देखो आपका आनंद कहाँ है आपका सुख आपका रस कहां है कितने पर्दे आपने डाल रखे हैं तो बुरे बुरे कामों से आपको बचा लेना ये फर्म का काम है और बुरी उपासनाओं से बचा लेना ये उपासना का काम है, है? और बुरी जगह जाने से रोक लेना ये चोक का काम है बुरी जगह जाने देना बैठ जाओ अपने कमरे लगाओ वहां से सड़क पर ही जाना गुंडागिरी अपनी कंपनी मत बिगाड़ो अपनी सोसाइटी मत बिगाड़ो है ना हम लोगों के गांव में हो पहले उन स्त्रियों को तो बहुत बुरा समझा जाता था जो खिड़की पर खड़ी होते रास्ते पर आते जाते लोगों को देखा करते थे ना ऐसे गाँव में ऐसे भी निंदा होते थे कि हर समय दरवाजे की तिवारी टोल के भीतर से ये ढांकती रहती है ये लोगों को तो निहारती ऐसी निंदा पहले गांव में हुआ करते थे अब सहार की बात तो नहीं कर आप लोगों को तो सच सोचती है ये गांव की बात है तो ये जो दीपर है ना आप बैठे हुए भीतर कहीं आप खरोखे से, आपके घरों के इसके घरोंखे थे बाहर भी तो नहीं भागते रहते हैं तो जो वो चीज है जो आपके कमरे में आपको बैठा देता है लेकिन आप हैं क्या अभी वो वाजियान नहीं है बोला आपने बाहर जाके काम करना छोड़ दिया पहले तेने अभिनेत्री का काम करते थे वो है ना तो आप अभिनय करना तारक करना छोड़ दिया तो बहुत बढ़िया हुआ है ना सब तो पहले जाके होटल में खाते थे अब होटल में जाना छोड़ दिया निवृत्ति हुई निवृत्ति और क्या भाई कुछ अभिनय खार्ट तो नहीं करते थे होटल में तो नहीं खाते थे आ, लेकिन जा करके दिन रात जब देखो जब चौपाटी पर घूम रहे हैं तो बोले भाई वहाँ जाना भी छोड़ दिया तो घर में क्या करते हैं ने? तो ये घर में अपना एक दोस्त हुए अपना यार हो अपना प्यार हो घर में तो उसके साथ रहेल ले देखो ये वेराम की बात आपको मैं रहा है ठीक है आप अकेले में मजा ले सकते है की नहीं किसी का नाम है द्रष्टाजी हो इसका नाम द्रष्टाजी अब ये जो द्रष्टाजी हैं ये केवल कमरे में बंद नहीं है आप दृष्टा के स्वरूप दो तो समझो तो उस सत्कार प्रकल्पिता आपका मजान बेटी में है ना बेटा में ना रुपया में ना पैसा में एक पोस्ट वो है आपका मकान आपके मजा आपका मकान में नहीं है ये दूसरा कोर्स है ये शरीर शरीर में मन में कुछ खटपट करते रहना ये प्राणमय कोर्स। और बैसे तो है घर में और चाहते हैं फेरिस की हैं? ये मनोमय है कोई अब बैठे हैं छाकिस्तान से हमने यूनिवर्सिटी बनाई है ना हमने ये बढ़िया बढ़िया काम किया ये विज्ञान भाई ठोसे हो तो बोले भाई अब तो आराम से बैठते हैं है ना अब विश्राम करने में बजा है इसका नाम आनंद कोस है योग है इसका नाम योग है विश्राम नहीं हम विश्राम से भी साक्षी विश्राम से भी सर्शता तो है सब ठीक है आप नजर वाले हैं आप आंख वाले हैं आप अंधे नहीं हैं, आप सबको देखते हैं परंतु ये आंख वाले आप कौन हैं वो तो, तो सबका प्रकल उमय कोष अन्नमय कोष प्रारणमय कोष मनोमय कोष आनंदमय कोष यहाँ से अपने को पीछे हटाया अपने को समय किया, अब वेदांत बताता है कि अरे वो सिमित बाबू सुनते हुए बाबू तुम इतने छोटे से नहीं हो जो कलेजी की कोठरी में तय रह जाओ है ना? ये तो संपूर्ण विश्व सृष्टि तुम्हारी जाति का स्थान है यहाँ तक की सृष्टि छोटी पड़ती है और तुम बड़े हो अच्छा ये मृत्यु पानी आज आदमी चिड़िया आदमी का नाम चिड़िया और पशु और मनुष्य का नाम हो दृष्टि नहीं है ये मिट्टी पानी आग हवा आसमान पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे पहले पीछे जो पहले हो चुका वो भी जो आगे होगा वो भी सबसे मेरा भे आपको खटका ये तो आपके है जैसे तलवार म्यांग रखी जाती है जैसे रुपया खजाने में रखा जाता है वैसे आपका मैं बहुत दिल्पर रखा हुआ है ये नंग रूपये है अगर ये सुन सुना के आनंद है तो नहीं स्वर्ग का आनंद सुन सुना तुन के आनंद हमारे कोई तो प्रबुद्धानंद कवि कहते हैं कि ये तो अमृत जैसा मीठा है ऐसे दौर में अमृत जैसा है मैंने कहा तुम अभी स्वर्ग से अमृत पीछे आए हो अरे मालूम तो है नहीं कि अमृत कैसा होता है मालूम तो है कि अमृत कैसा है अमृत है अमृत अभी तुमको तो याद आती होगी सुन की अमृत वो तो ये तो नरक है नरक है जहाँ दुर्गंध आती है ना मोटर भी गुजरती है और गंदी जगह ऐसी गुजरती है यहाँ पेट्रोल वेट्रोल ज्यादा होता है तो नाक में नाक में लगाया पर्दा तुम लक्की नाक बोले तो नरक है नरक है बोले होगा भाई तुमको तो अलग हो अनुभव है कब की पहचान है तो बात <laughs> <laughs> एक हमारी परिचित महिला थी वो आगरा में डॉक्टर सचार पास गई तो उसने पूछा तुम्हें क्या तकलीफ होती है पुरानी बात है अब तो है कि मर गया हमारे तो उसने कहा कि कैसे जहां जहां चखता है शरीर में वैसे हमारे शरीर में जहर चढ़ने की जागरूकता होती है तो डॉक्टर ने पूछा तुमने कभी जहर खाया है कि नहीं <laughs> तो नहीं तो तुमको तो तो क्या मालूम कि जहर कैसा करता तो तुम अपनी तकलीफ बताओ हमको दृष्टांत उपमा देके के दृष्टांत देके हमको मर्दन करो हमको तुम अपनी तकलीफ बताओ तुमको पीड़ा क्या होती है दर्द क्या होता है ये नराज स्वराज है और ये अमृत ये देश सुनी सुनाई बातों के आधार पर सब चलता है आप बताओ तो स्वयं तुम तो खुश इतनी जग तरह ओढ़ के आपको सच्ची बताता हूं हमारे गाँव के गाँव है गांव बड़ी शौकीन महिला थी तो बहुत दुगली थी पर शौकीन बल तो वो छह साढ़ी एक साथ पहन गई कोई लपेट किया कोई रोश किया तो कुछ किया छह साड़ी हो छह साड़ी तो आपने भी बहुत सी साड़ियां बहुत से मान पहन रखे हैं आपका जो मजा है वो पहले विश्राम में गया फिर अनुमान में गया फिर प्रार्थनाओं में गया फिर कर्मों में गया फिर देह में गया मकान में गया फिर बाजार में चला गया आपका आनंद बाजार में घूमने चला गया आपके दिल में जो परमानंद है ये वेदांत उस परमानंद का स्वार देता है उसका ठक्कर हटा देता है उसको ऐसा कर देता है कि आप केवल दृष्टता रहते हैं तब ही आप आनंद में हैं तो बात नहीं जब आप दुनिया में घूमते हैं आपका शरीर दुनिया में घूम रहा है सृष्टि तो बहुत बाद में है बाद में माने बाहर है बाद का बाहर होता है वो सृष्टि तो बहुत दूर है दूर है हमारे बाहर है इसमें तो आप देर से पहुंचते हैं देर में आप देर से पहुंचते हैं है। आप अपने जब सोते हैं जब कहा रहे हैं सोते हैं तब तो अपने आप में रहने नींद टूट गई है टूट गई लेकिन पता ही नहीं चलता है कि हम बंबई में हैं, कि वृंदावन में हैं, कि काशी में है स्थान विशेष का पता नहीं चलता हम ब्राह्मण हैं, की संजाती है भी पता नहीं चलता ये अनुभव देखो आप अपना आप बंबई के पहले हो बंबई के मकान के पहले हो है आप ब्राह्मण संज्ञाती होने के पहले हो आपको तो जब मालूम पड़ता है कि मैं हूं उसके भी पहले पहले माने उससे भी अंतरंग हो उससे भी सूक्ष्म हो उससे भी आपकी उम्र पड़ी है ये सब तो होते कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं ये तो आते जाते हैं ये तो झूले का छोटा है और सावन में झूला झूलता है आपका जो स्वरूप है दोष सत् प्रकल्पता आप उससे भी अंतरंग हैं आप उससे भी अंतरंग हैं आप उससे भी निकट हैं उससे भी निकट हैं तो ये वेदांत विद्या जो है एक ने आकर पूछा महाराज यही मुंबई की बात मर गए सज्जन से उन्होंने कहा महाराज हम कितना रुपया खर्च करें तो हमको ईश्वर मिल जाए माने वो मिनिस्टरों को तो रुपये से खरीद लेते थे वो तो हमको तो मारक था अब से पंद्रह वर्ष पहले की बात है उनका ख्याल था कि हम ईश्वर को तो भी रुपये से खरीद ले दूसरे ने कहा महाराज हम क्या खाया करें तो हमको ईश्वर मिल जाएगा जो भरोसो तो आप छोटे जो बहो खाना छोड़ दें और जो बहुत को ही खाते रहेंगे अगर तुलसी का पत्ता खाने से ईश्वर मिले तो हम उसके लिए तैयार हैं देखो बोले किस देवता की पूजा करें तो ईश्वर मिलेगा ये सब तो तो वेदांत में ये सब तो बातें बहुत छोटी हैं। किस तीरथ में जाए तो ईश्वर मिलेगा कितना उपवास करें तो ईश्वर मिलेगा ये सब तो वेदांत विद्या के सामने बहुत छोटी चीज है आप जिस सत्संग में बैठे हैं जो तो सब तीर्थों से बड़ा है सब व्रतों से पड़ा है सब मंदिरों से बड़ा है सब देवताओं से बड़ा है सब मंत्रों से बड़ा है सब, सब एकांत की पूजाओं से बड़ा है आप भी समझ लें ये बात जब आएगी तब आप समझेंगे तीर्थ में जाएंगे पंडित से नाराज होगा और नाराज होंगे सच्चा लगेगा दत्तर की मूर्ति देखेंगे ईश्वर का भाव मन में आवेगा नहीं आप पूछे रहेंगे व्याकुल होंगे सोचेंगे हम बड़े भारी तपस्थित हो एकांत में बैठेंगे मनोराज्य करेंगे वो ख्याली खुदाव पकावेंगे और कहेंगे वो हम तो स्वर्ग से देख रहे हैं एकांत में बैठने से स्वर्ग वर्ग नहीं दिखाई पड़ता ये सत्संग की वस्तु ये सत्संग की वस्तु है ये श्रवण की वेदांत श्रवण की वस्तु इसमें न देवता की पूजा है न इसमें तीर्थ की यात्रा है न इसमें तपस्या है न इसमें रूखे रहना है न इसमें एकांत में बैठ करके मनोराज करना है ये तो एक सच्चाई है एक सच्चाई का त्याग है एक सच्चाई का सच्चाई का अनुभव है तो देखो ये जो आप सोचते तो हो कि बाघ शाह कोई सार्वभ है अब तो सार्वभाव का नाम बहुत छोटा पर्ण है अब तो आज उस राजा को जो किसी दूसरे के अधीन नहीं है कार्य बोलते हैं नेपाली लोग नेपाल के राजा को महाराजा विराज को प्रखंड कुछ दो ऐसे बोलते हो प्रखंड दो तक तो नारायण नेपाल के राजा को चक्रवर्ती सम्राट बोलते हैं सार्वभौम इसलिए कि वो किसी के अधीन नहीं है लेकिन पहले सार्वभौम कार्प होता था सात दीप वाली पृथ्वी का जो एक छत्र सम्राट हो। और जवाब सुंदर है उसकी रानी उससे प्रेम करता हो उसका बेटा विदयी हो सारी संस्था में से संपूर्ण पृथ्वी सुख की हो और विद्वान हो जुगाब्जात साधु जुगातका जवान हो और जवान लोगों को शिक्षा देता हो और सदाचारी हो सच्चरित्र हो तो ऐसे चक्रवर्ती सम्राट को जो सुख मिलता है उससे सौगुना सुख को होता है और अंत में सबसे अंत में है प्रजापति और हृण को सबसे बड़ा सुख उसका होता है सबसे बड़ा सौ गुना सौ गुना सौ गुना फिर, अब उस चंपा का फूल तो हटा लिया लेकिन दोनों को सुनवाया तो उसमें सुगंधा चंपा की गंध आई तो वो क्या है कि वो चंपा का लेट है वो वो चंपा का लेट है इसी प्रकार चक्रवर्ती सम्राट से लेकर के और हृयनगर पर जितना सुख है जितना सुख है जहां बुढ़ापा नहीं है जहां मौस नहीं है हैं जहां पर में राग द्वेश नहीं है शोक नहीं है ये सब जितना आनंद है ये सब ब्रह्मानंद के ले हैं तुरंत लग गया है सर एक गंध मात्र जुड़ गई है बच्चू नहीं है गंध मात्र अब सिर्फ पद्मानंद कहता कितना बड़ा होगा और तो उसकी कीमत भी कुछ होगी कीमत नहीं है आप अपने को देखिए ये देखना कि हमारे पास ये नहीं है ऐसी मोटर नहीं ऐसा मकान नहीं ऐसा पलंग नहीं बेवकूफी की बात नहीं ना हमारा वो मर गया हमारा बोझ छूट गया हमारा बोझ चला गया ये सब सोचना बिल्कुल बेवकूफी की तुम में जो तो है वो किसी में नहीं था तुम में तो वो आनंद है जो मोटर मकान में नहीं था जो मर गया उसमें नहीं था ये शरीर मर जाएगा इसमें भी नहीं है सांस तो चलने में क्या आनंद है ये तो भौतिक दुनिया है भाई है ना स्वाहि हमको ये मिलेगा किरल तो। आंदे मैं आदम था आखरी संपत्ति है वो गीता में इसकी गिनती है आज मुझे ये मिला हिमद्ध मै आदम है और हिम प्राप्त मनोरथन ये मिलेगा तुझे स्वराधी दे मैं स्वरा हो जाऊंगा इस तरह सोचने से शादी बुलाव बताने से कुछ नहीं होता है और बेटा बड़ा होगा तो हमको बड़ा दुख देगा तो मां का सब देवर एवर लेके और अपनी रखेल को लेख देख के प्रवेश करेंगे ये ये बड़ा होगा तो हमको बड़ा खुश रहेगा ये चीज हमको मिल जाएगी तो बड़ा सुख रहेगा ये खाएंगे तो बड़ा सुख रहेगा ये खाने का जो सुख है ना वो जीभ के नोक पर होता है जीभ में जो छेद है ना उसमें ही खटाई में खाई नमकीन मालूम पड़ता है गला के नीचे उतरने के बाद खुश नहीं सब तो एक तरीका सब देखना और ना निकले तो और मरे और ना निकले हो सब्जी हो जाए तो और मरे बढ़िया से बढ़िया चीज जिसका मजा बोले बड़ा मजा चीज की नोक पर तो मजा आए पेट में जाके बोझ हुआ बच गया तो चीन नहीं तो रोग हुआ और ना निकला तो और भरो तुम किसी कमरे में कैद हो और तुम रूप हो स्रिष्टी के स्रिष्टी और प्रलय के द्वारा जिसकी उम्र नापी नहीं जा सकती वो तुम हो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के द्वारा जिसकी लंबाई चौड़ाई नापी नहीं जा सकती वो तुम हो जिसमें अपने पढ़ाए कितने पैदा होते मरते जीते रहते हैं वो तुम हो अपनी चीन का जो खाल है अपनी मीन का जो स्थान है तुम लोग मत Osionfish. तुम आनंद बिखेरने के लिए प्रकाश बिखेरने के लिए जीवन बिखेरने के लिए जैसे चंद्रमा आता है चांदनी बिखेरता हुआ वैसे तुम सृष्टि में अगर मनुष्य बन के भी आए हो तो लोगों को आनंद बिखेरने के लिए आए हो लोगों को ज्ञान देने के लिए आए हो लोगों को जीवन दान करने के लिए आए हो तुम रोने के लिए पैदा भी हुए हो सिर्फ मरने के लिए पैदा नहीं हुए हो तुम तो रोने के लिए पैदा नहीं हुए हो रुलाने के लिए पैदा नहीं हुए हो ये बेराना इसलिए ये ब्रह्मांड जो है शक्य थे ब्रह्मानंद कितना बड़ा आपने सुना होगा एक दिन समुद्र का मेरा पूरे में किस पर आ रहा था अब उपचारा घबराए तो कुए कि मेढक ने कहा कि तो यहां इतना तो पानी है जिंदगी भर इसमें रह सकते हो तुम तो घबराते क्यों हो बोले अरे भाई हम बहुत बड़ी जगह में थे समुद्र में थे तो वो तो मेढक ने पूछा कुएं कि मेढक ने पूछा कितना बड़ा था वो तो बहुत बड़ा बहुत बड़ा तो कुएं के मेढक ने दोनों हाथ फैला दिया कितना बड़ा अरे ये। तो ये संसार है महाराज एक एक छोटे छोटे कुएं में फंसे लोग समुद्र की था समुद्र का आर पार लगाना चाहते हैं ब्रह्मानंद कितना बड़ा सतमान यहा उसको तोड़ नहीं सकते हो हमको तो आजकल जो टोल होती है ना वो फादुल है कैसे कैसे होती है ईगो और क्विंटल का नाम तो याद हो गया है और नहीं कितने ईलो कितने क्विंटल उस नाम तोड़ भी पूछे पहले तो हम लोग गज है ना गज गज जानते थे अब तो महाराज जी जानी क्या हो गया उसका नाम है, है? नीटर हो गया लीटर हो गया नीचर हो गया लीटर हो गया सर बहुत सारे नाम बन गए नए नए नाम लेकिन उसकी नाप तोड़ नहीं है ना वो माता है ना तो नोला है ना है मन है उसकी आ, उसकी तौल नहीं है तराजू तो पर उसको तौल नहीं सकते गठ से उसको नाप नहीं सकते और तब और अब के घेरे में उसको ला नहीं सकते भाई कुछ तो कहोतो बातों निवर्तन से ये कता है जटो बातों निवर्तन से न सह बुद्धिश्चितेत साहु परमागति आनंदम ब्रह्मरो न नीवे कुत आनंदो ब्राह्मे जाना ये जो तुम्हारा आनंद, आनंद आनंद आनंद परम प्रेमा पद, सबसे ज्यादा प्यारा जो तुम्हारा है वो आनंद तुम और वो इतना बड़ा है कि एक बार बाघ देवी को बाघ देवी माने ये जो हम बोलते चलते हैं ना जिसमें एक देवता है उसका नाम बाघ देवी प्राणी कोई संस्थित बोलते हैं कोई तुम्हारा बोलते हैं बात देवी माने, दे माने शब्द हो शो शब्द शक्त हैं आप लोग देवता बोलते हैं स्तिक लोग भी बाग देवी की वंदना करते हैं क्योंकि बोल के ही तो अपने दिल का अभाव दूसरे के पास समझाया जाता है बोलना क्यों होता है वो ये नहीं कि हमको बहुत बड़ा पंडित समझते ऐसी खाता में बोले है ना एक एक दिन लंबा विशेषण विशेष है बोले वाणी बहुत ही है दुनिया में सब चीजों का वर्णन करने के लिए हमारी वाणी जीव में तो दो चीजें है ना स्वाद लेना और बोलना ये हम लोग हम लोगों का जो है सांप के आंख में सुनने की और देखने की दोनों के इंद्रिय एक तरह से सांप के काम अलग से नहीं होता वो आंखें से देखता है आंखें से सुनता है ऐसे हमारी जीव में दो इंद्रिय रहती हैं एक बात लेने वाली इंद्रिय और एक बोलने वाली इंद्रिय बात। तो बोले ऐसे बोलेंगे ऐसे बोलेंगे ऐसे बोलेंगे ये नाचना जो है ना नृत्य नृत्य करा वो भी एक बोली है वो आता है वो। जब ऐसे ऐसे करते हैं तो क्या मतलब होता है नहीं ही नहीं जब ऐसे ऐसे करते हैं तब तो मतलब आ जाए में देखना बाएं देखना चीजें देखना वो को ये बोली तो है माने मन का भाव प्रकट करते हैं चेष्टा के द्वारा और ये जो तो बजाते हैं ना पतला और सारंगी वो भी बोली है उसमें भी भाव प्रकट होता है अपने तो दिल का भाव प्रकट करना तस्वीर बनाते हैं उसमें भी अपने मन का भाव कर। तो ये जो साथ देते हैं न कट्ट वो भी एक बोली है ये जो हम लोगों की जीत बोलती है, है कट्टक करते हैं देखो ऐसे ऐसे ऐसे चिरे लाते हैं तो ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे करते हैं तो ये भी बोली है ये ये नहीं कि से बोलते हैं तो यदो तो तो बातों निवर्तन थे माने तरह, तरह तरह की गोली नाच के नहीं बता सकते गा के नहीं बता सकते हैं बाजा बजा के नहीं बता सकते कविता लिख के नहीं बता सकते गद्य पद्य में नहीं बोल सकते हमारी तरह तरह की जो गोलियाँ हैं तरह तरह की बोलियाँ हैं ये तो उसमें तो फारसी में भी नहीं बता सकते अरबी में भी नहीं बता सकते दैविन अंग्रेजी में भी नहीं बता सकते रशियन चाइना में भी नहीं बता सकते जटो बातों ने बतस्कृत हिंदी में भी नहीं बता सकते है वो अपने दिल की ऐसी चीज वही तो एक भाज है वही तो एक रहस्य है वही तो एक सर्वगुच्चतम सर्वगुच्चतम वस्तु हैोलिया है जतो बातों ने बत चली उसको ढूंढने के लिए हमें ऐसे बोलेंगे ऐसे बोलेंगे ऐसे बोलेंगे और भाई अकेले कहां जाएंगे तो मन बोले गया मन ईचड़ा है नपुंतक बोलते हैं संस्कृत में संस्कृत भाषा है मन नपुंतक तो है वो पानी के नचाए नचता है पानी के नचाये हंसता है पानी के बुलाए बोलता है बोलना माने हमारे दिल में जो भाव है उसको हम इस पर लाके कुछ खटतक करें देखो क दूसरी तरह से बोला जाता है क कंस की प्रधानता तो से बोला जाता है क्या दूसरी तरह से बोला जाता है दूसरी तरह से बोला जाता है क दूसरी तरह से बोला जाता है य दूसरी तरह से बोला जाता है माने अपने शरीर में जगह जगह छू के एक आवाज निकाली जाती है जिसको शान बोलते हैं प्रयत्न बोलते हैं कितना प्रयत्न किसको बोलने में करना चाहिए ग के बोलने में कम प्रयत्न पड़ता है लेकिन ख के बोलने में डबल प्रयत्न पड़ता है ग के बोलने में कम प्रयत्न होता है घ के बोलने में और बहुत ज्यादा प्रयत्न होता है अल्प महाप्राण अल्प संवार विवाद कोई शब्द गो, कोई अक्षर बोलते समय मुख खुल जाता है कोई अक्षर बोलते समय मुंह बंद हो जाता है इनका विज्ञान है वो जिसको अक्षर विज्ञान बोलते हैं, वर्ण विज्ञान वर्ण विज्ञान दूसरा है शब्द विज्ञान दूसरा है भाषा विज्ञान दूसरा है ये बोलियाँ सबकी सब मन को साथ लेकर के चली की आओ हम उस परमानंद को ढूंढ के आए लेकिन वो तो महाराज जितना देखते हैं उतना जानते हैं जितना अनुभव का विषय होता है उसको जानते हैं अनुभव को नहीं जानते हैं अनुभव को नहीं जानते जिसका अनुभव होता है वो दूसरी चीज है वो ये फूल का अनुभव हो रहा है हम दे देख रहे हैं ये दूसरी चीज है हाथ से देख रहे हैं दूसरी चीज है हृदय में फूल का अनुभव कर रहे हैं वो दूसरी चीज है परंतु वो अलग होता है ये फूल का अनुभव है किताब का अनुभव है चश्मा का अनुभव है नहीं वो अलगाव करने वाली चीजों को छोड़ो सब देखो जो अनुभव है उसको पानी अपनी गोद में नहीं ले सकते मन भी वहां से लौट आता है पानी से लौट आता है माने ना बोल के बताया जा सकता और ना सोच के जाना जा सकता जो बातों निवर्तन से अपराप मन सात आनंदम ब्रह्म न विदेदी कुत चना ब्रह्म के आनंद को समझो ओ बात दूसरी है ये हमारा यार है ये हमारा प्यार है ये हमारा प्यार आ रहा है।, है अरे ये सब हो कोई साथ नहीं है तुम बस तुम हो इतना स्वावलंबन इतना स्वातंत्र इतना अनायासा देखो हमको स्वतंत्र बनाने वाली विद्या का नाम वेदांत है हमको स्वयं परमानंद रूप में दिखा देने वाली विद्या का नाम परमानंद है हम ये नहीं जानते वो नहीं जानते तकलीफ इसकी भी होती है ना पाप दुख देता है कैसे हमने कर लिया और पुण्य भी दुख देता है कैसे हमने नहीं किया हाय हाय इतना बड़ा पुण्य मैंने नहीं किया अब तुम्हारा सुख दुख, दुख कहा गया पाप पूर्ण न गया पाप करने का दुख हुआ तो पुण्य तो न, न करने का दुख हुआ तो दोनों दुख देंगे ईश्वर के मिलने की याद आ जाए तो थोड़ा सुख हो जाएगा तो चली जाएगी वो याद चली जाएगी रहेगी थोड़ी तो सुखी में रहेगी है अच्छा फिर भूल जाने का दुख आएगा हा हा इतनी देर में कम ईश्वर को भूल गए हमारे तो एक मित्र थे बड़े अच्छे हो दुनिया में मजबूत भले भाव बहुत एक दिन रोने लगे मेरे सामने तो क्या बात है आप यहाँ से आंकू फिर रहे हैं स्वामी थो जी भगवान भूल जाते स्मृति हो जाती है भगवान की स्मृति हो जाती है अब लोग कहेंगे ये तो बड़ा भारी भगवान की स्मृति भगवान भूल जाते हैं मैंने कहा भाई ये फूल भी तो भगवान ही देते हैं ये तुमको तो फूल कैसे मालूम करते है अरे हाँ अरे हाँ मत्स मृत ज्ञानम अपोहरण चा ये तो मशीन घुमाने वाला वही है कभी फूल सामने ले आता है और कभी याद सामने ले आता है तो वही है हाँ। खुश हो गया हाँ यार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आपने हमको हाँ। याद दिला दिया वही फूल देता है। तो आप देखो तो उसको देखो जो आपके दिल में बैठकर आपके दिल में बैठ कर सुखर देख रहा है और सबके दिल में बैठ करके टुकट टुकड़ देख रहा है जब दिल पैदा हुआ तभी वो था जब दिल मर जाता है तभी वो है और दिल के साथ सारी दुनिया पैदा होती है और मर जाती है तभी वो रहता है वो आपका कौन है कहता है वो तो आप ही हैं अब नहीं करते हैं